आपकी थकान को ताजगी की खुराक। रेडियो मधुबन 90.4 सुनते रहिए, रहिए। मुस्कुराते नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है काव्य और गीतों की संगम में आप सभी का भी संगम है क्योंकि आप नहीं तो हमारे ये कार्यक्रम नहीं आप है तो हमारा ये कार्यक्रम है आप सुन रहे हैं तभी तो हम बोल रहे हैं और हम सुन रहे हैं इसलिए हमारे साथ नवल जी भी बोल रहे हैं और इस कार्यक्रम में चार चांद लगाने के लिए हमारे साथ फिर से किशोर जी भी आ चुके हैं तो किशोर जी और नवल वर्मा जी आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है बहुत इस कार्यक्रम में आपका भी स्वागत आपका भी। है और हमारे श्रोताओं को आज फिर से दो कवियों की रचना सुनने को मिलेगा इसी आशा के साथ मैं अपने इस कार्यक्रम में सबसे पहले सुनाता हूँ एक बहुत ही प्यारा सा गीत फिर उसके बाद हम किशोर जी की रचना सुनने को मिलेगा मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर पर गीत से शुरू करेंगे और काव्य से खत्म करेंगे तो सबसे पहला ये गीत आपके लिए संत है जो जान ले बस वही संत है न में जागना और सोना यही तेरा ओढ़ना यही बिछोना पतझर सावन बसंत बहार बसंत बहार चार दिशाएं पिजाए कर तुझे प्यार कर तुझे प्यार इन सब का तुझे मोन चुकाना है। इन सब का तुझे मोन चुकाना घर जाना तुझे पिया घर जाना है डरना नहीं डरुना नहीं शिव सज मा अनंत है इस तन का अंत है जो जान ले बस वही संत तो आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमने बहुत ही सुंदर गीत आपको सुनाया चलिए अभी हम किशोर जी की तरफ इशारा करते हैं वो हमारे सामने अपनी एक रचना रखने वाले हैं बहुत ही उमदा रचना हमारे सामने शमशान का भी एक वैराग होता है उसी पर वो करेंगे बहुत बहुत स्वागत है आपका जब कोई इंसान संसार से जाता है और संसार से जाने के बाद में उसे कुछ नजर नहीं आता है तो उसके संबंधी क्या कहते हैं क्या सोचते हैं और कुछ संबंधियों में से क्या क्या होता है इस तरह से एक बैरागी ने अपनी भावनाओं के आधार से एक कविता लिखी कविता को उसने गीत का रूप बदल लिया, और गीत के साथ साथ उसे मन की प्रीत बना ली वाह वाह वाह! एक बैरागी है बहुत ही सुंदर जैसे इंसान जाता है आता है कैसे क्या करता है तो जब जाएगा यहाँ तू जब जाएगा यहाँ से कुछ भी न साथ होगा दो गज कफन का टुकड़ा दोग कफन का टुकड़ा तेरा लिवाज होगा जब जाएगा यहाँ से जब जाएगा यहाँ से कुछ भी न पास होगा दोग कफन कटकुड़ा दोग कफन कटुकुड़ा तेरा लिबाज होगा जब जाएगा यहाँ से कांधे पिधर ले जाएंगे कांधे पिधर ले जाएंगे परिवार बाल तेरे कांधे कँधे ले जाएंगे परिवार बाल तेरे यमुदू तुले पकड़ के घेरे गा गेर गेरे, गेरे। यमुदू तुले पकड़ के घेरे गा गेरे। पीटे गछाती अपनी पीटे गछाती अपनी कुनबा उदास होगा जब जाएगा यहाँ से जब जाएगा यहाँ से कुछ भी न साथ होगा दोगी कफन का टुकुड़ा दोगी कफन का टुकुड़ा तेरा लिबाज होगा दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबाज होगा चुन चुन किलकड़ियों को रख देंगे बदन पे तेरे चुन चुन किलकड़ियों को रख देंगे बदन पे तेरे महतर आ उठा लेगा महतर आ उठा लेगा झट कफन बदन से तेरे में तर आ उठा लेगा झट बदन कफन से तेरे दे देगा आग तुझको दे देगा आग तुझको दे दे तुझ बेटा जो खास होगा जब जाएगा यहाँ से जब जाएगा यहाँ से कुछ भी नपास होगा दोग कफन कटुकुड़ा दोग कफन कटुकुड़ा तेरा लिवाज होगा दुनिया को छोड़ तेरा दुनिया को छोड़ तेरा मरगट में बास होगा जब जाएगा यहाँ से जब जाएगा यहाँ से जब बहुत खूब बहुत खूब बहुत।, बहुत किशोर जी ने हमें अपनी रचना के गहरे अनुभव में डुबो दिया है और काफ़ी अच्छा उन्होंने अपने रचनाओं को हमारे सामने प्रस्तुत किया कि जब हम जाएंगे तो हमारे साथ क्या होगा दो गज बस हम सभी अभी किशोर जी के साथ नवल वर्मा की तरफ इशारा करते हैं कि वो अपनी हास्य पिटारा खोलकर हम सभी को थोड़ा सा गुनगुनाने और मुस्कुराने के लिए प्रेरित करे मक्खी मारू मच्छर मारू तोडूं कच्चा सूत मक्खी मारू मच्छर मारू तोडूं कच्चा सूत और लात मार के पापड़ तोडूं मैं भारत का पूरे बहुत <laughs> मैं किराना बेचू करूँ मिलावट किराना बेचू करूं मिलावट हाँ बेचू सिर्फ उधार बेचू सिर्फ उधार क्या बात तो मजबूरी का उठा फायदा करूं डबल व्यापार इस तरह की जो भावनाएं हैं मनुष्य के अंदर कायर है तो इसी तरह से ये जो मर गए हैं तो हमारे यहाँ एक रुदाली प्रथा है आपको मालूम है जी जी तो रुदालियों को एक खानदान में बुलाया गया उनके अचानक पिताजी का सुर्खवास हो गया और विदेश से वो लड़का आया तो मोहल्ले वाले उसको कोई जानते नहीं थे जानने न पहचान कौन करे दुआ सलाम तो उसके जो रोने की जो प्रथा है जी जी। उसके लिए उसने कुछ दस हास्य कलाकारों को बुलाया अपने घर में रोने के लिए हलो मैं रुदाली जी से मिल सकता हूँ हाँ बोले हम सब रोने ही वाले हैं कितने बजे आना है बोले दस बजे आप ठीक आ जाओ बोले आ जाएंगे हम रोना शुरू कर देंगे तो आपको भी एक घंटा वो रोना सहन करना पड़ेगा। तो वो कैसे रो रहे थे वो मैं आपको करके बता रहा तो, क्या साहब जैसे ही दस बजे का घंटा बजा और टन होते ही वो सारे रोने वाले अंदर अरे गया <laughs> से ये जो मरा है इसके बाल बच्चे हैं कि नहीं बोले नहीं है तुम रो सिर्फ सेठ जी ये जो मरा है इसके पास प्रॉपर्टी कितनी है बोले तुम्हें इससे क्या लेना तुम सिर्फ रो सेठ जी मर गया इसके कोई बाल बच्चे नहीं इसके आजूबाजू नहीं हमें रख लो सेठ जी पता नहीं क्या हुआ एक घंटे वो तक और फिर क्या हुआ कि वो परेशान हो गया सुनने वाला सेठ जी बोले चुप हो जाओ एक घंटा हो गया बोले नहीं हम हम जाएंगे नहीं क्योंकि आपने जो हमें बुलाने का पैसा दिया था वो जाने का और लगेगा <laughs> नहीं तो हम ऐसे ही रोते <laughs> <सेड़ी>। <laughs> मना बुलाने पैसा जाने जाने का का पैसा, जाने है <laughs> अच्छा तो अब हम जा रहे हैं आपने आने और जाने दोनों का किराया दिया भगवान आपके बच्चे झुकझुग जिए <laughs> आप सभी लोटपोट हो रहे होंगे हस हस के <laughs> मैं भी हस हस के लोटपोट यहाँ पर हो रहा हूँ स्टूडियो में <laughs> और नवल जी ने जो एक पटारा खोल दिया था हस से कभी का वो बहुत दिए दमदार तो चलिए यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी के लिए क्या? आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमार इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कर रहो मौसम में लगी कैसी है झिम रिमझिम गिरसावन सुलग सुलग जाए मन बिगे आज इस मौसम में लगी सपने नयन सोलग सोलग जाए मन विगे आज इस मौसम में लगी फिल्म कैसे से कह रहे कैसे गिम झिम गिर सावन सोलग सुलिस कैसे रिमझिम गिर नमस्कार श्रोताओ आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और मैं जानता हूँ आप हंस हंस के बहुत खुशी में नाच रहे होंगे और नवल वर्मा जी अभी शांत होकर बैठे हुए हैं लग रहा है जैसे किसी किसी क्योंकि जो भूकंप आने के जो पहले के झटके हैं हाँ। वो हम अंदर महसूस कर अच्छा अच्छा क्या बात है। तो हम नवल वर्मा को अपनी भूकंप की तैयारी के लिए रखते हैं और किशोर जी से एक बहुत ही सुंदर अपनी उनकी खुद की रचना सुनते हैं तो किशोर जी आपका स्वागत है बहुत बहुत धन्यवाद आप मुझे बार बार इस स्टूडियो में गीत और भजन कविता सुनाने का मुझे चांस दे रहे हैं मेरा बड़ा परम सौभाग्य है मैं ब्रह्म कुमारी आश्रम से करीब पंद्रह साल से जुड़ा हुआ हूं जब बार भी बार मैं यहाँ आता हूं तो मेरा दिल करता है कि ऐसा कुछ हमारे यहाँ कार्यक्रम हो तो आज मेरे को ये परम सौभाग्य मुझे ऐसा है चांस मिल गया गाने का भी भजन सुनाने का भी ये एक जब मैं बचपन में भक्ति करता था तो भक्ति और ज्ञान आया मुझे तो दोनों की मैंने छोटा सा गीत बनाया अपने ही आप तो जैसे कहते हैं कि दुनी, एक फिल्मी गीत की तर्ज है अरे दुनिया वालो शराबी न समझो मगर सराबी की बात तो शराबी की है मगर हम सराबी से भी नशे में हो गए आज क्या? कैसे हो गए क्या? हम आपको सुनाते हैं क्या? गीत के द्वारा अरे दुनिया वालो पड़ो न भर मु शिव बाबा तुम्हारे करीब आ गए अरे दुनिया वालो पढ़ो न में शिव बाबा तुम्हारे करीब आ गए जिन्हें ढूंढ़ते थे गुफा और बानू में वही स्वयं धरा के करीब आ गए हैं करीब आ गए हैं अरे दुनिया वालों पड़ो ना भरम में शिव बाबा तुम्हारे करीब आ गए वही हैं त्रेता में राम ने पुकारा वही है संगम पर गीता सुनाए वही सत्य का ज्ञान हमको करा कर वही सत्य का ज्ञान तुमको करा कर, कराने तुम्हें भव भविष्य पारा गए कराने तुम्हें बहु से पारा आ गए अरे दुनिया वालों पढ़ो ना भरम में शिव बाबा तुम्हारे करीब आ गए न जाकर के जंगल में धर्मी कहा न तीर्थों पर जा करके गोते लगाओ न जाकर कर के जंगल में धर्मी कहाओ न तीर्थों पर जा करके गोते लगाओ वही भाग्यशाली पुरुष ही धरा पर वही भागशाली पुरुष ही धरा पर जो बाबा के दिल में जगा पा रहे हैं जो प्रभु है के दिल में जगा पा रहे हैं अरे दुनिया वालों पढ़ो ना भरम में शिव बाबा तुम्हारे करीब आ गए करीब आ गए करीब आ गए बहुत ही सुंदर रचना उन्होंने एक नए रूप में प्रस्तुत किया किसी गीत का तर्ज लेकर अपने शब्दों को ढालकर हम सभी के सामने प्रस्तुत की बहुत ही अच्छा प्रयास बहुत ही सुंदर आप सभी श्रोताओं का भी दिल गदगद हो गया होगा कि कोई एक अच्छी मैसेज जो है उनको मिला है अभी किशोर जी के साथ नवल वर्मा की तरफ इशारा करते हैं नवल वर्मा जी एक बाप से तीन बेटे हुए था और वो तीनों बेटे इतफाक से तोतले थे तोतलाने लगे अब वो तुतलाने के कारण उनकी कोई शादी नहीं नहीं करता था। नहीं था नहीं हो पा रही तो बड़ी प्रॉब्लम में था उसका हाँ। बाप के क्या करूं थोड़े दिन गए लेकिन जब उम्र भी उनकी ढलने लगी तो फिर एक तीन लड़की के बाप भी तो लड़की के बाप आए और उनसे तीनों से कहा नालायक बिल्कुल चुपचाप बोलना <laughs> ये बोलने के कारण ही ये लड़की वाले आग जाए अब तीनों ने संयम रखा था जब जैसे ही खाने पे बैठे थे थे आप तो तीनों इतने चंचल मानते ने ताई थी तीसरा बोला तब बोल गए तब बोले कहते हैं कभी की कोई अपनी राह नहीं होता है वो किसी भी पहाड़ से भी और जंगल से भी अपना रास्ता बना ही लेता है तो उन्होंने बहुत ही अच्छी रचना हमारे सामने प्रस्तुत की हास्य के रूप में चलिए यहाँ पर हम अपने समय को देखते हुए विराम लेना ही होगा और ये कवियों का और हमारा मिलना बिचरना होता ही रहेगा मैं इस कार्यक्रम को जल्दी से यहाँ पर ही विराम दे रहा वरना ये शुरू कर देंगे फिर से नवल जी रोना तो मुझे जी हाँ आप श्रोताओं को मैं बता दू की आज हमारे साथ किशोर जी थे उन्होंने भी अपनी रचना रखी और नवल जी अपने हास्य रचनाओं के साथ हमारे साथ थे बहुत ही उमदा बहुत ही अच्छा उन्होंने हम सभी के बीच में अपनी प्रस्तुति दी इसलिए इन दोनों का दिल से धन्यवाद करता हूं आप सभी की तरफ से और मेरी तरफ़ से और जाते जाते मैं यही कहना चाहूँगा कि हम आशा करते हैं और वादा करते हैं कि वापस हम कुछ नई रचनाओं को लेकर आपके सामने आएंगे। क्या होना चीब तो हम सभी को भी बहुत खुशी हो रही है आप सभी के बहुत ही अच्छे रिस्पांस आ रहे हैं श्रोताओं के तो हमें अच्छा लग रहा है और हम और अच्छा करने की कोशिश करेंगे कई कवि हमारे साथ और भी आगे जुड़ेंगे अब हम यहाँ पर विराम लेते हैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमार इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन नाइन्टी सांस बातों में बीती जाए रे मन बोल तेरी ही जैसी श्वास बातों में बीत जाए रे मन नम शिवाय बोल नम शिवाय नमः शिवाय नम शिवाय बोल रे नम शिवाय नमः शिवाय नम शिवाय बोल रे तेरी हीरा जैसी स्वास बातों में बेती जाए रे मन नम शिवा बोल तेरी हीरा जैसी स्वास बातों में बेटी जाए रे मन नम शिवा बोल गंगा यमुना खूब नहाया गया न मन का मेल रे गंगा यमुना खूब नहाया गया न मन का मेल रे घर धंधे में फसा हुआ है जो कुल्हू का बेल रे घर धंधे में फसा हुआ है जो कुल्हू का जीवन की आशा बातों में बीती जाए रे मन नम शिवाय बोल तेरी हीरा जैसी सुस बातों में बीती जाए रे मन नम शिवाय बोल किया न आकर पार जग में दिया न कुछ भी दान रे किया आकर पौरुष जग में दिया न कुछ भी दान रे तेरी मेरी करते करते निकल गए जब प्राण रे तेरी मेरी करते करते निकल गए जब प्राण रे जैसे पानी बीच बतासा बातों में बीती जाय रे मन नम शिवाए बोल तेरी हीरा जैसी श्वास बातों में बीती जाय रे मन नम शिवाए बोल पाप गठरिया सिर पर लादे भटक तारोज रे पाप गठरिया सिर पर लादे दे रहा भटक तारोज रे पाप गठरिया सिर पर ला दे रहा भटक तारोज रे प्रेम साहित्य तू न की करी न कुछ भी खोज रे प्रेम सहित तू विजय की करी न कुछ भी खोज रे झूठे करता रहा तमास तुम में बीती रे मन नम शिवाय बोल झूठे करता रहा तमास तुम में बीती जाय रे मन नम शिवाय बोल तेरी ही जैसी सास में बीती जा रे मन नम बोल माया अंधेरी तेरे संग में रोज नचा नाच रे माया अंधेरी तेरे संग में रोज नचा नाच रे राम रोम में सिखा है मूरखस को वाच रे राम से में सिखा है मूरखस को वाचरे रे इसे बिंदु दिखा दिलासवा तुम तो भीती जा रे मन नम शिवाय बोल तेरी ही जयसी स्वास बातो में बीती जाए रे मन नम शिवाय बोल नम शिवाय ओम नम शिवाय ओम नम शिवाय बोल रे नम शिवाय ओम नम शिवा ओम नम शिवाय बोल रे तेरी जैसी श्वास बातों में बीती जाए रे मन नम शिवाय बोल नम शिवाय बोल मन नम शिवाय बोल